विवेकानंद साहित्य भारतीय नारी अत अतएव दोनों ही ओर कुछ गलत फहमी हो गई है एक सर्वसामान्य मंच ज्ञान की एक सर्वसामान्य भूमि एक सर्वसामान्य मानवता हमारे कार्यों का आधार होनी चाहिए हमें उस पूर्ण और समीचीन मानव प्रकृति को ढूंढ निकालना चाहिए जो केवल आंशिक रूप से इधर उधर कार्य कर रही है किसी व्यक्ति विशेष को प्रत्येक बात में पूर्ण होने का विधान नहीं है आपका एक कर्तव्य है और मेरा अपने विनम्र ढंग से कुछ दूसरा हर एक व्यक्ति अपना अपना अंश पूरा करता है इन सब अंशों के एकीकरण से पूर्णता प्राप्त होती है व्यक्तियों के लिए जो बात सत्य है वही जातियों के लिए भी प्रत्येक जाति का एक विशेष कर्तव्य है उसे मानव प्रकृति के एक पक्ष को उन्नत करना है हमें इन सबको एकत्र करना होगा और संभवतः सुदूर भविष्य में विभिन्न जातियों के आश्चर्यजनक जाति पूर्णताओं का समन्वय होकर एक ऐसी अद्भुत नई जाति की उत्पत्ति होगी जिसके विश्व ने अभी तक कल्पना ही नहीं की है यह कहने के अतिरिक्त मुझे किसी की कोई आलोचना नहीं करनी है मैंने अपने जीवन में कोई थोड़ा भ्रमण नहीं किया मैंने सदैव अपनी आंखें खुली रखी है जितना ही अधिक मैं विभिन्न देशों से परिचित होता हूँ उतनी ही मेरी बोली बंद होती जाती है मुझे कोई आलोचना नहीं करनी है भारत में स्त्री जीवन के आदर्श का आरंभ और अंत मातृत्व में ही होता है प्रत्येक हिंदू के मन में स्त्री शब्द के उच्चारण से मातृत्व का स्मरण होता है और हमारे यहाँ ईश्वर को माँ कहा जाता है बाल्यावस्था में प्रत्येक हिंदू बालक प्रतिदिन प्रातःकाल एक कटोरी में जल भर अपनी माता के पास ले जाता है माता उसमें अपने पैर का अंगूठा डुबा देती है और पुत्र उस जल का पान करता है पश्चिम में स्त्री पत्नी है वहां पत्नी के रूप में ही स्त्रित्व का भाव केंद्रित है किंतु भारत में जनसाधारण समस्त स्त्रित्व को मातृत्व में ही केंद्रीभूत मानते हैं पाश्चात्य देशों में गृह की स्वामिनी और शासिका पत्नी है भारतीय गृहों में घर की स्वामी और शासिका माता है पाश्चात्य गृह में यदि माता हो भी तो उसे पत्नी के अधीन रहना पड़ता है क्योंकि घर पत्नी का है हमारे घरों में माता सदैव रहती और पत्नी अनिवार्यतः उनके अधीन होती है आदर्शों की इस भिन्नता पर ध्यान दीजिए